दुर्जन की करुणा बुरी भलो साई को त्रास सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस ये गुरुजी बरस रहे मुझ पर पिताजी बरस रहे कमाल ने दंडरुद प्रणाम किया आपकी जो आज्ञा होगी वही ये दास करेगा आज्ञा मानेगा हाँ हाँ पिताजी जा तुलसीदास के पास जा और उनको बोलो राम नाम की महिमा बताए और अपनी बेवकूफी भी बताना कि तीन बार राम नाम खर्च किया है मैं ऐसा मूर्ख हूं बताना बुद्धि समझे छा चाहो कमाल गया सारी गाथा सुना दी तुलसीदास को तुलसीदास ने कहा अच्छा तुम जाकर काशी में खबर कर दो कि जिसको भी कोड़ की बीमारी है शाम को पांच बजे तुलसीदास के कुटिया के इर्द गिर्द आ जाए और उनका कोढ़ मिटा दिया जाएगा राम नाम के प्रभाव से अब कोढ़ी चुप कैसे रहे करीब 500 पांच लोग काशी के पूरे इलाके से 5 बजे पहुंच गए तुलसीदास जी ने शांत मना होकर तुलसी का पान पर राम नाम लिखा और उस तुलसी के पत्ते को रगड़कर मटके में डाल दिया मटके का पानी सबको छिटकते गया और सब अपू डेट कमाल समझे अब पता चला एक कोड़ी के लिए तीन बार राम नहीं लेकिन एक बार राम से 500 सो कोड़ी ठीक होता है ये वो उसने टारगेट तय किया थर्मामीटर बनाया और कहता है कि मैं समझ गया 500 सो एक बार के राम नाम से ठीक हो सकते कबीर ने कहा अभी तू नहीं समझा जाओ सूरदास के पास सूरदास जो सुर से ही आदमी को पहचानते या बातचीत करते आंखें जिनकी काम नहीं करती सुर सूरदास बजरे में रहते गंगा पार नाव में छोटी सी कुटिया बनाकर सूरदास को प्रणाम किया गंगा के किनारे रहने वाले सूरदास को सारी अपनी गाथा सुनाई राम नाम की महिमा सीखने के लिए मेरे को कबीर जी ने मेरे पिताजी ने गुरु ने भेजा है सूरदास ने कहा कि अभी गंगा में एक मुर्दा नौजवान का मुर्दा बहा हुआ आ रहा है और तुम और तुम्हारा साथी दोनों मिलकर बहते हुए उस जवान के मुर्दे को ले आओ कमाल कहता है कि कमाल है आंखें हैं नहीं और मुर्दे का कोई स्वर नहीं है और कह कि मुर्दा बहा जा रहा है कमाल है देखा तो मुर्दा बहता आ रहा था उस मुर्दे को उठाकर ले गए सुरदास के पास सूरदास ने मुर्दे का हाथ पकड़ते हुए पहचान लिया मुर्दे का कान कहां है आप भी पहचान सकते हैं आंख बंद करके हाथ पकड़ा फिर कान कहां हो सकता है आपके हाथ में कान आ सकता है कान पकड़ के सूरदास ने राम शब्द का केवल रह कहा तो मुर्दा में चेतना आ गई मुर्दा उठकर खड़ा हो गया प्रणाम करने लगा सूरदास कहते जा तेरा तो भाग्य खुल गया जा घर पहुंच जा किसी को बताना नहीं और कमाल को बोलते देखा राम शब्द के रकार से मुर्दा जिंदा हो जाता है कमाल ने कहा हो गई अब मैं समझा केवल राम शब्द का रकार मुर्दे के कान में बोलने से मुर्दा जिंदा हो जाता है पिताजी ने कहा अभी तू नहीं समझा अरे ये एक, एक मुर्दा था ऐसी बात नहीं करोड़ों करोड़ों मुर्दे शरीर उस राम के रकार चेतना से जीवित होकर दिख रहे हैं और नेता महा नेता बन जाते राजा महाराजा बन जाते हैं रोम रोम में जो रम रहा है राम उस चैतन्य की महिमा का कोई पार नहीं जितनी योग्यता का विकास उतना ही उसकी महिमा का पता चलता है भ्रुकुट बिलास सृष्टि लय हो तुलसीदास ने ठीक कहा है भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होगी वो भ्रिकुटी में थोड़ा सा पुण्य का बिलास हो तो सृष्टि का परलय हो सकता है और भ्रुक्टी बिलास में सृष्टि हो सकती है वह सचिदानंद राम ब्रह्म परमार्थ रूपा वही राम अंतर आत्मा होकर हर दिल में बैठा है फिर भी लोग कंगाल हैं क्योंकि उसको पहचानते नहीं पहचान कराने वाले गुरुओं के ज्ञान को पाते नहीं कबीरा यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता तेहु जानियो जक राम नाम धन होवर राम चंद्र की तो सबसे बड़ा मंत्र कौन सा राम या ओम या हरि सबसे बड़ा मंत्र वही है कि जिसमें जपने वाले की श्रद्धा और देने वाले का सामर्थ्य जुड़ जाता है उसके लिए वही बड़ा बन जाता है वास्तव में वैदिक मंत्र तो बड़े ही हैं कोई छोटा नहीं है दोनों की सूरत एक है किसको खुदा कहूं तुझको खुदा कहूं कि उसको खुदा कहूं अभी तो हमारे इश्क का कुछ और ही मिजाज है अभी तो हमारी मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है हमें उस पर नाज है और उसको हम पर नाज है ये मेरा साधक मेरा संत मेरा भक्त है और हमें उस पर नाज है कि मेरा स्वरूप है जो कहूंगा वो स्वीकार करने वाला है अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर पे आ बैठे वलीराम ऐसा अमीर था औरंगजेब का मंत्री सिंधी वलीराम फाइनेंस मिनिस्टर वलीराम वर्ष के आखिरी दिनों में हिसाब किताब की फाइलें ले आया था औरंगजेब इतना घमंडी था कि औरंगजेब का अभिवादन करें और जब तक औरंगजेब बैठने का इशारा नहीं करता तब तक उसको सामने वाले को अभिवादन पर अभिवादन करना है वलीराम सिंधी आत्माभिमानी था उसने एक बार अभिवादन किया थोड़ा चुप हुआ फिर दूसरी बात राजा था। लेकिन राजा लेकिन किसी विचारों में खोया था उस अहंकारी को फुर्सत नहीं थी वलीराम जैसा बुद्धिमान मंत्री का प्रणाम स्वीकार करने की फुर्सत नहीं थी उसको वलीराम को लगा कि इस मिट्टी के बंदे अहंकार से सज्ज ध्यान भजन और बंदगी से रहित समाज का शोषण करने वाले इस राजवी पुरुष को अभिवादन करता हूं इससे तो मैं अपने राम को रिझाता तो बेड़ा पार हो जाता हो गया प्रज्ञा प्रज्ञा का प्रकाश हो गई अंदर से जागृति धीरे से उसने किताब फाइल फाइल जो कुछ थी बही खाते फाइल धर दी दबे पैर राजदरबार को सदा के लिए त्याग कर चला गया और ढेरा पिटवा दिया कि जय खे जे को कुछ खपे बलीराम वी बने जी घोषणा तो करया जिसको जो चाहिए वलीराम के घर से उठाकर ले जा सकता है अपनी वस्तु समझकर वलीराम बलीराम सर्व त्याग यज्ञ की घोषणा करता है एकत्रित करने में तो जिंदगी पूरी हो जाती लेकिन बांटने में तो मिनटों का खेल है अथवा तो मरते समय छोड़ने में भी मिनटों का खेल है सारी जिंदगी जो रखा कट्ठा किया फिर पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट और पढ़ाई लिखाई के संस्कार खोपड़ी में रुपए पैसे साड़ी गहने गांठे मृत्यु के एक झटके में सब जुट जाते हैं जब मौत आकर छुड़ा दे उसके पहले उसकी आसक्ति छोड़कर जो चल पड़ता है वो बडभागी है वह बुद्धिमान है वह सत्य शिष्य है सत्य के लिए आसक्ति छोड़ता है और उसको सदगुरु मिलते तो मंत्र चमकता है मंत्र का प्रभाव चमकता है साधना चमकती और इष्ट का प्रभाव भी निखर आता है बलीराम ने सर्व त्याग की घोषणा करते ही सब सफा होने लगा एक धोती ली दो टुकड़े बनाए पंचिया एक कमर को उड़ा और एक साधु बाबा उड़ते हैं? यह हम उड़ रहे एक धोती में से दो पीस है और क्या चल पड़ा बलीराम यमुना किनारे ही तुम हलोताली आकाश दिस मिड़े तारा तारन जो चंड भी तू तेरा मकान आला जित कि तू तो हलोता दिसू जमुना मिड़े लहरू लहरू जो लाल भी तू तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू ईश्वर का स्मरण करते करते पैर पसारते हुए अपनी ढपली और अपना राग गाते गाते वाली राम तो मस्त हो गए क्योंकि त्याग का सुख मिला दान का सुख मिला और ईश्वर में प्रेम लग गया मोह प्रीति हो गई बलीराम कहां गया बोले बलीराम नाराज होकर चले गए शाही फरमान है उसे बाइज्जत लाया जाए नौकरों ने कहा वो बाइज्जत अथवा बेइज्जती से आने वालों में से नहीं रहे वे फकीर बन गए हैं शाही फरमान है उन्हें लाया जाए बुद्धिमान मंत्री ने कहा वे नाराज होकर गए हैं और फकीर बने हैं अब जहां पना को चलना ही समाज में जहां पना की इज्जत होगी नहीं तो जहां पना अगर उनको बुलवाते हैं या सिपाहियों के बल से बुलाया जाए या लाया जाए तो एक साधु के अपमान करने का पाप लगेगा शासन को और बदनामी होगी पूरी दुनिया में इसलिए जहां पना को उचित है कि अब उस फकीर के पास स्वयं चले तुम ठीक कहते हो तुम्हारी बात पर हम ध्यान दे रहे हैं तैयारियां करो वो घमंडी और यमुना किनारे गया है किसके पास जो रोज सलामी भरता था राजा दिराजाता महाराज उस बलीराम सिंधी के पास जाकर खड़ा हुआ है सम्राट बलीराम ने उठकर प्रणाम नहीं किया बैठे बैठे प्रणाम नहीं किया वेलकम भी नहीं किया बलीराम कुछ असली राजा से मन ही मन मिल रहे थे गुनगुना रहे थे उस घमंडी को बड़ा दुख हुआ घमंडी चिल्लाया ए बलीराम क्या तुम इतने निमक हराम तुमने मेरा निमक खाया है तुम मेरे नौकर रह चुके हो कम से कम उठकर रहो तो करो बैठने को तो कहो बलीराम ने देखा कि अच्छा आप आ गए मैं आधा बरस क्या करूं मैंने आपका नमक खाया मैं आपका गुलाम था ऐसी बात नहीं है तुम मेरे काम के गुलाम थे तो मैं तुम्हारे दाम का गुलाम था जयराम जी की और सच हो तो कोई किसी का गुलाम नहीं आदमी की वासना ही उसे गुलाम बनाती मुझे अच्छा घर मिले अच्छा खाना मिले अच्छा रथ मिले इस बेवकूफी की वासना ने अच्छे में अच्छे राम रस को दबा रखा था मैं तुम्हारा गुलाम नहीं था अपनी वासना का गुलाम था और विवेक जगा वासना मिटी तो अब मैं शहशाह हूं चाह गई चिंता मिटी, मन वाबे परवा, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह औरंगजेब देखता ही रह गया किसने तो मार दी थप्पड़ वे लोग निर्भीक होते हैं जो निस्वार्थी होते हैं वे लोग निर्भीक होते हैं जो आत्मपरायण होते हैं वे लोग होते हैं जिनके पास इष्ट मंत्र का खजाना है वे लोग होते हैं जिनके पास सतगुरु का दिया हुआ मंत्र जाप और विश्वास है ये तो औरंगजेब है वे लोग तो मौत के सिर पर भी पैर रखने का सामर्थ्य रखते हैं ऐसे वे संत होते हैं वैसे वे महापुरुष होते हैं अगर न त सचारा अगर ना हो आ प्रभु प्यारा न धरती हु सिज चंड तारा छे शहर बस्तू रहन झंग झड़ ओ छड़े शहर बस्तू रहन झंग झ झड़ में सही सूर सकत्यू कढ़ कशाल अगर ना हुजन आहू हु। दानी दुल अगर ना होजन आहू प्रभु जा प्यारा न धरती हु न सिज चंड तारा उनन जी दयासा हलन प्या गिरास्ती हो उन्न दयासा हलन प्या हले जग सारो हले पै सिर अगर ना होजन हा दानी दुल अगर ना होजन हा योगी प्यारा न धरती हो सिजो चंडता विवेक जगा और मंत्र लेकर लग पड़े उनके विवेक ने उन्हें वह प्रसाद दे दिया जिस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए निवृत्त हो सकते हैं प्रश्न ने कहा प्रसादे सर्व दुख खाना रस्य उपजाएते प्रसन्न चेत सो या सुबुद्धि उस प्रसाद से जो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्रकट करता है उस प्रसाद से सारे दुख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं प्रसादे सर्व दुखान हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेत सो या सुबुद्धि वह प्रसाद गुरुजी सिंधी वलीराम को मिला और जैसे ने घुटने टेके और औरंगजेब पूछता है कि वलीराम तुमको ये सारा राज वैभव के तरफ से व्यवस्था मिलती थी ये सब छोड़कर तुम फकीरी कर लिए तो तुमको क्या मिला वलीराम सिंधी कहता है कि जहा पना का राजा राजाधिराज अनदाता अभिवादन करते थे तो आंख उठाकर देखते नहीं थे और जब ईश्वर के लिए चार कदम चलकर आया हुआ और अंतरात्मा में जरा सा गोता मारा है तो जहा पना पैदल चल के इस बालू में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वलीराम हमारे पर निगाह डालता है ये तो अभी प्रारंभ है जयराम जी बोलना पड़ेगा जे तू मेरा हो सारा जग तेरा हो जदे लदो मुंह आत्म हीरो जग थी वो सवा कसी आत्महीरे की तो महिमा क्या बताएं तो तीन प्रकार की विद्याएं होती है कल बताया था शाम को एक होती है ऐहिक विद्या जिससे पेट भरा जा सकता है ऐहिक विद्या कम हो चाहे ज्यादा हो पेट तो आदमी भर लेता है और ऐहिक विद्या मच्छर नहीं पड़ा वो भी अपना पेट भर लेता है बोरिंग करके दाढ़ी पर बोरिंग नहीं करता इतनी अक्कल तो उसको भी है बिना पढ़े जयराम जी की एक होती है ऐहिक विद्या जो पेट भरने के काम होती है आती है दूसरी होती है योगिक विद्या जो सामर्थ्य और शांति इस लोक और परलोक में शक्ति और भोग देती है और तीसरी होती है आत्मविद्या जो ब्रह्म ज्ञान करा देती है भोग तो उसके लिए छोटी चीज हो जाता है स्वर्ग तो अपने शिष्यों को भी भेज सकता है ब्रह्म ज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा जिस पर ब्रह्म ज्ञानी की निगाह पड़ गई और वो आदमी समझो मर जाता है कैसा भी है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी चाहे तो उसे वो अपने संकल्प से दिव्य लोकों में भेज सकता है ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी महापुरुषों का तो इस लोक में बहुत छोटा काम है जो हमको आंखों से दिखता है भीतर बहुत ऊंचा काम है बहुत बड़ा काम है हकीम डॉक्टर जो फायदा करते हो गुरु ने जरा बता दिया ये करना मिट्टी दे दिया ठीक हो गए इसको लोग बड़ा चमत्कार मानते हैं लेकिन ज्ञानी की निगाह में तो खिलौना है बड़े में बड़ा काम तो उस ब्रह्मवेत्ता गुरुओं का हमारे इस शरीर मरने के बाद हमारा धन नहीं चलता हमारा पति नहीं चलता हमारी पत्नी नहीं चलती हमारी कुर्सी नहीं चलती हमारा खुर्सा साथ नहीं चलता फिर भी ब्रह्मज्ञानी की कृपा ऐसी साथ चलती है कि हमारी सदगति हो सकती है ये ब्रह्म की कृपा है जे जन्म मरण ते डरेना की शरणी पड़े जे अपना दुख, दुख मिटावे यहाँ तो दुख कुछ नहीं बड़े में बड़ा दुख है मौत का और बड़े में बड़ा दुख है जन्म का सारी जिंदगी जिन रुपए पैसों को डॉलरों को द्रामों को उनको उनको संभाला दुबई के स... आ गए ना दुबई समिति के प्रेसिडेंट इसलिए द्राम बोलना पड़ता है जयराम जी की ये आ गया दुबई समिति के वासमल गुंडलोपीर। <laughs> तो कितने भी द्राम संभाले डॉलर संभाले रुपए संभाले लेकिन मौत के समय सारी संभाल की चीजें बलात् दे जानी पड़ती है जिंदगी भर जिनसे तिजोरी की कुंजिया संभाल के रखी थी अथवा अकाउंट संभाल के रखे थे उनको दे जाना पड़ता है जिंदगी भर जिस सरे को खिलाया पिलाया उसको अग्नि के हवाले करना पड़ता है दफनाना पड़ता है और जीव बेचारा अनाथ होकर चला जाएगा अनाथ होकर न जाए और किसी गर्भ में जाकर ऊंधा न लटके वह काम सदगुरु की कृपा बाद में करती है इसलिए तू भूलकर भी गुरु का दामन मत छोड़ना शिल्पी को पत्थर को शिल्पी शत्रु लगता है मिट्टी को कुम्हार शत्रु लगता है और मैले कपड़े को धोबी शत्रु लगता है लेकिन मैला कपड़ा धोबी के हाथ से चमकता है और शिल्पी के हाथ से पत्थर भगवान बनता है ऐसे जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है गुरु की कृपा से हजारों जन्म के मेरे पिताओं ने मेरे को वो चीज नहीं दी हजारों लाखों जन्म की माताओं ने और पिताओं ने और करोड़ों दोस्तों ने मुझे वो चीज नहीं दी जो सतगुरु ने हंसते हंसते दे दी सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट मैंने एक पुरानी कहानी सुनी है घटना सुनी है किसी नगर में सेठ को हुआ के आरदान पुंजकनजे गुदले पीर भाई खा रहा के भंडारो करो साईं, भंडारो करो माँ हाजिर दास वो साधु तो मिला नहीं कोई के जो भंडारा करवा देता कि हमारे पुण्य में चार चांद लग जाए सेठ अकेला गया गांव में तो सुखी लोग हैं, जेल में जाओ जेल में कैदी दी बेचारे डूखा सूखा खाते हैं। बाजरी जीमानी, मानी वांगणन जी भाजी उन्ना मरन था सेठ ने भंडारा किया जेल में ओ मेवा मिठाई है वो सब भर भर के खिलाया कैदियों ने बड़ा आशीर्वाद दिया के सेठ भगवान करे जस हो जाए भगवान करे ओला दयालु दूसरे सेठ को लगा भैसा ही गुंद पीर नालो करे मां छो रहे जीवन यार है मानू के रोटी पानी खाया और मां भी रोटी खा रहे नकल तो करे उस सेठ ने जांच किया कि पानी तो गर्म मिलता है इनको और बेचारे खारा पानी है कच्छ बुज की होगी कोई जेल उस सेठ ने बर्फ के पार्सल मंगवाए शरबत मंगवाए हा भर पेट सारा दिन शरबत पिलाया कैदियों को कैदियों ने दुआ की वाह वाह सेठ शाबाश हो जाए भगवान तो कैसा घ तीसरे सेठ ने सोचा कि ये दो भंडारा करके यश कमा के आ गए सोते सोते सर्दियों के दिन आ गए थे उसने सोचा ठीक है अपने ऐसा करो कि इन दोनों को जरा पीछे हट हटकरा दे तीसरे सेठ ने देखा कि सर्दियों में ये ठुठर रहे किसी को जोराब दिए तो किसी को बनियान दी किसी को मफलर दिया तो किसी को स्वेटर दिया तो किसी को कंबल तो किसी को शाल पकड़ाई वो लोग कह दी बढ़ा सुख महसूस करने लगे वाह वाह सेठ ये तो रोज पाइंदा सू रोज याद करना करनासूं रोज पाइंदा सू रोज दुआ करना तो रोटी वाले से शरबत वाले से भी ये सेठ का तो बड़ा नाम होने लग गया इतने में एक असली सेठ गांव में आया जिसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी जयराम जी की और था असली सेठ वो था संत ब्रह्मज्ञानी फकीर उसने सुना कि यह तीन सेठ के बच्चे जाकर कैदियों को कोई कोई चीज दे आए लेकिन वे चीजें खाते भोगते भोगते तो वो कैदी कैद के गुलाम हो जाएंगे जयराम जी अपने भी जाओ अपने भी कुछ दान करो वो असली सेठ ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी राजा को दो शब्द सुनाकर सत्संग के उसको अपना भगत मना लिया कैद में गया उस असली सेठ ने कहा कि देखो कह दिया ये लो कुंजी और वो है ताला ये है कुंजी घुमाओ ताला खोलो अपने अपने घर पहुंच जाओ बेटा जाओ आज छब्बीस जनवरी मना लो सारे कैदी खुले और घर पहुंचे अब बताओ कौन सा दाता बढ़िया जिसने शरबत मिलाया वो दाता भी है जिसने रोटी खिलाई वो भी दाता है और जिसने स्वेटर दिए वो भी दाता है लेकिन जिसने मुक्ति दी वो कैसा दाता कितना बढ़िया दाता होगा ऐसे इस दुनिया में तो कई प्रकार के सेठ और इज्जत वाले लोग हैं लेकिन सबसे ऊंचे में ऊंची इज्जत और सबसे ऊंचे में ऊंचा धन ब्रह्म ज्ञान का धन है आत्म धन है हाथी सब प्राणियों से बड़ा माना जाता है कीड़ी से मकोड़े से मनुष्य से बंदर से कच्छ से मच्छ से यहां तक कि घोड़े से गधे से ऊंट से भी हाथी बड़ा माना जाता है हाथी बड़ा है एक प्राणी से दूसरा प्राणी बड़ा दूसरे से तीसरा कीड़ी से मकोड़ा बड़ा मकोड़ा से दूसरा दूसरे से तीसरा ऐसे करते बंदर बड़ा बंदर से मनुष्य बड़ा, मनुष्य से घोड़ा मोटाई में बड़ा घोड़े से ऊंट बढ़ा लेकिन हाथी सबका लेकिन हाथी हिमालय के आगे वो भी नन्ना हो जाता है ऐसे दुनियादारों की इज्जत कोई सत्ताधीश है तो कोई फलाना है तो कोई डायरेक्टर है तो कोई प्रसिद्ध एक्टर है तो कोई पत्रकार है तो कोई फलाना है तो कोई गुंदला पीर है तो कोई जुजला पीर है तो कोई कुछ है लेकिन इन सब का कोई भारत का बिरला है तो कोई दुबई का बिरला है ये सब अपनी अपनी जगह पर उनका अपने अपने इलाके में बिरब या मोटाई है बड़प्पन है लेकिन ब्रह्मज्ञानी रूपी हिमालय के आगे बड़े में बड़े हाथी भी नन्ने हो जाते हैं ब्रह्मज्ञानी की शोभा ऊंचते ऊंच ब्रह्मज्ञानी की शोभा मूच मूच तैतीस करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र अगर आत्मज्ञान नहीं पाता है तो अपने को कंगाल मानता है ऐसा आत्मज्ञान पाकर ब्रह्मज्ञान पाकर योगी अहंकार नहीं करता यह भी आश्चर्य है अष्टावक्र महाराज जनक को कहते हैं। य पदम प्रेप सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगछती तो बड़े में बड़ा गुरु गुरु गोविंद सिंह ने बताया वो ब्रह्मज्ञानी होता है बड़े में बड़ा मंत्र देने वाले महापुरुष की कृपा और लेने वाले साधक की श्रद्धा से मंत्र का बड़पन प्रकट होने लगता है बड़े में बड़ी साधना अपने अधिकार के अनुसार की साधना है और बड़े में बड़ा इष्ट तो भगवान नारायण में अवदार्य सुख विशेष है हरी ओ को <tuh -huh> हम वसामी वैं ना। वसा वैकुंठन योगिना हृदय नही योगिना मद्भक्ता गाय मद्भक्ता त्रिष्ठा नारद हरि हरिओता श्लोकपाठन गीता गोविंदस्मृतिर्तना साधु दर्शन मेण सा तीर्थकोटी फलम लभेत थी हरी ओ उसे प्यार करो उसकी गहरे शांति में गोता मारो फिरत फिरत प्रभु आइयो परियो तो शरण साधक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए नानक की प्रभु बेनती तो अंतरात्मा की अपनी भक्ति लाए तल्लीन होते जाओ घड़ी भर मधुर शांति आत्म शांति अपने तन को छोड़ दो उसके हवाले शरीर का अभिमान जितना कम उतना साधना में सफलता धन का अभिमान सत्ता का अभिमान शरीर का अभिमान सौंदर्य का अभिमान विद्वता का अभिमान ये सारे अभिमान जीवात्मा को गुमराह करने वाले हैं इन अभिमानों को छोड़कर निर्दोष बालक किनाएं सच्चे हृदय से अपने आत्मा परमात्मा में गोता मारने से मंगल होता है कल्याण होता है औखी घड़ी न देखण देवई सतगुरु अपना बिर्द संभाले जिनके भाग्य भाल के शुभ कर्म फल देने को तत्पर होते हैं वे ही हरी कीर्तन हरि ध्यान और हरि ज्ञान में सम्मिलित हो सकते हैं है मीरा जो रहीदास गुरु के सत्संग में रहीदास गुरु की कृपा में नहाकर अपने जीवन को साधना के रास्ते लगाकर वह धन्य हो गई शबरी भीलण मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर ऐसी तो साधना में रत हो गई कि भगवान राम उसके जूठे बैर खाने में भी संकोच नहीं करते ऐसी उसे प्रेमा भक्ति की प्रसादी मिल गई थी तुम उसे प्यार करते जाओ जिसके प्यार में मेरा मेवाड़ को पावन कर चुकी थी तुम उसे प्यार करते जाओ जिसके प्यार में शबरी भीलण ने राम जी को अपने बैर खिला दिए थे झूठे तुम उसे प्यार करो जिसके प्यार में गुरु नानक जी लाखों के तारणहार बन गए थे तुम उस अकाल पुरुष को उस अंतर्यामी प्रभु को गुरु को दुल्हार करो जिससे तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाए पावन हो जाए तुम्हारी स्मृति शक्ति अनुमान शक्ति का विकास हो जाए